सरावचित पल्लवरी के राधा पद कबिल मधुर के राधा सो मुखर I got. में ग मनो श्री मनोहरतीन्दन शोभा वर्धित लोभा बंधु अनू्य मधुरी परमधुरी मनोहरती नन्दीमा सीमा च सौभाग्य रस सारश हरी मधुरी मंत्य सीमा वृंदवन मे श्य गुण सीमा श्रीवृंदा धा आनंद की सीमा है सौभाग्य रस की सीमा है आनंद पर सीमा तो सौभाग्य रस सार सीमा सौभाग्य रस के सार की सीमा है वृंदावन का आनंद रस के महान आनंद शुद्र का सार जो रस है वो है वृंदावन सौभाग्य का परम सार जो है वह है श्रीधाम वृंदावन अपने को श्रीधाम वृंदावन का वास प्राप्त हुआ ये महत सौभाग्य है परम आनंद आह्लाद का विषय है जैसे हमारे नाम कोई बहुत धन जमा कर दे और हम ना जानने के कारण फुटपाथ में एक एक रुपया मांगते हुए मैं गलियों में ऐसे ही हमें श्री प्रियाजू ने महान आनंद समुद्र प्रदान कर दिया महान सौभाग्य प्रदान कर दिया पर आनंद समुद्र और सौभाग्य को न जानने के कारण हम काम करो जो लोभ मोहम्मद मक्सर आदि नाना प्रकार के झूठे सुखों में भ्रमित हो रहे हैं श्री धाम वृंदावन आनंद के सार समुद्र का स्वरूप है श्री वृंदावन सौभाग्य रस का सीमा है किसे वृंदावन धाम प्राप्त हो गया आप कौन सा सौभाग्य उदय होना है इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है जो हमें प्राप्त हो गया है श्री धाम वृंदावन का वास स्वयं ये हरि मधुमा का जो सार रस है उसकी सीमा है जो प्रभु के जो भगवत आनंद है ना उसका सार रस यहां वृंदावन में विराजमान है इस रस को पहले सुनो फिर यहां वृंदावन की रस की उपासना करते हुए अपनी सारी मान्यताएं छोड़ो फिर देखो आपके हृदय में पता चलेगा कि जिस रस की चर्चा हो रही है, वो क्या है यदि हम संप्रदायवाद रख के सुनेंगे ना तो हो सकता है हमें रस थोड़ा कड़ुआ लगने लगे लगेगा कि बहुत एकदम अलग बात कर रहा है ही अलग अलक्षम राधाक्ष्यम निखिल निगम रफ्ताराम रसाम भो हे क्षारम कि विजयते हम उस सुकुमार तत्व का वर्णन करते हैं जिसे आज तक वेद नहीं देख पाए पुराण नहीं देख पाए निगम नहीं देख पाए श्रुतिया नहीं देख पाई यदि आप नहीं जानते हैं तो इसे ऐसा वैसा मान करके मन को हे भाव में मत लाओ बस नमस्कार करो की मेरी पहुंच के परे की बात है जब श्रीधाम वृंदावन की सरस की वार्ता हो तो सौभाग्य बनाव के आपको श्रवण करने का मिल रहा जैसे हरि अनंत ऐसे उनकी लीलाए अनंत है हरि की लीलाओं में हरि की माधुरी में ये साराधुरी वृंदावन में प्रकाशित हो रही है वृंदावन में भी तीन वृंदावनों का वर्णन श्री प्रभुधानंद पास सरस्वती जी ने किया है गोष्ठ वृंदावन गोपी वृंदावन और ये निवृत निकुंज वृंदावन है वृंदावन में ऋषि महात्मा गोपग्वाल गंद बाबा यशोदा सबका प्रवेश है गोपी वृंदावन में भगवान शंकर या जो भी महापुरुष प्रवेश पाए हैं वो गोपी भाव से पाए हैं लेकिन श्रीधाम वृंदावन जिसे निवृत्त निकुंज वृंदावन कहते हैं हम नहीं कह रहे हमारी वाणिया कह रही है ये स्त्री हरि के माधुर् रस की चरम सीमा का स्वरूप है चरम सीमा का स्वरूप है जहां, श्री वृंदावन शोभा वर धिस्राधिका बंधो जी श्री वृंदावन धागु की शोभा ऐसी प्रतिक्षण वर्धमान हो रही है कि श्री लाल जी के चित्त को चुराए हुए हैं ऐसी वृंदावन में श्री किशोरी जू अपनी रूप माधुरी रस माधुरी नीला माधुरी से लालजी को अभी किए हुए हैं। देखो एक वृंदावन है जहाँ नाथ रबड़ क्या है हा नाथ रबड़ श्रेष्ठ महाभुज जहाँ ये वर्णन हो रहा है जहाँ श्री लालजी जो मिलाप कर रही लालजी के लिए और लाल जो अंतर ध्यान है एक वृंदावन का ये स्वरूप है, है ऐसा है ये कोई कथा झूठी नहीं है श्रीमदभागवत में वर्णन है है तो है ये गोपी वृंदावन की बात लेकिन निवृत निकुंज वृंदावन में जो झाक के आप देखेंगे तो लालजू का जो स्वरूप है वो वेद पुराण शास्त्रों से बिल्कुल अलग है देखो हमारी यदि पहुंच वहां नहीं है तो हम उसे नकार भाव में ले। नकार ना ले नकारात्मक भाव ढावे कैसा नहीं है जैसे कभी पीछे चर्चा में कहा कि भगवान राम तो उपासक भी उस रस को नहीं जानते तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि राम उपासना की हम निंदा कर रहे हैं या कह रहे हैं ये है ही रस ये है ही ऐसा रस जैसे कह आ जाए कि कक्षा पांच का विद्यार्थी वकालत नहीं बोल सकता वकालत नहीं जान सकता यद्यपि है पढ़ाई की ही लाइन में वो आगे जाके वकील बन सकता है पर उस स्थिति में पांच की कक्षा में वकालत नहीं कर सकता ऐसे जहाँ महान सनातन धर्म की मर्यादा वेद धर्म की मर्यादा पुराणों की मर्यादा और प्रेम की भी एक मर्यादा है वहां रामावतार में हमारे ही प्रभु है शायद है कि रामोपासक जितना प्रेम करता होगा उससे लगभग लगभग बराबर नहीं तो कुछ अधिक ही प्रेम करते हैं हम कैसे कह सकते हो कि आप अधिक प्रेम करते हो क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ही प्यारे हैं और पीछे बालकांड अयोध्या एक सास में पाठ होता था ऐसा बस समझ गए सुबह से बैठ गए पूरा बालकांड किया पूरा अयोध्या किया सब जाके ठाकुर जी की सेवा में पहुंचे पहले इतना पाठ मतलब रामचैतमानस ऐसे पाठ करते थे जैसे कोई छोटे मोटी चालीसा का पाठ किया जाए क्योंकि हमारा जन्म उधर ही उसी क्षेत्रों में हुआ है तो हमेशा मत समझो कि रामो पास को नहीं जानते हैं ज्ञान की बात भी बनारस में रह जानते हैं योग की भी बात जानते हैं पर जब प्रेम की बात आई तो सब ऐसे लगे जैसे राई ये इतना बड़ा पर्वत इसके नीचे जब खड़े तो सब लगा जाए अब हमें लग रहा है तो आपको कैसे ना लगेगा अब आपको शायद ना लगे तो आप सोचोगे बढ़ा के अगर हमें इस उपासना में ना मिलता तो चिल्ला के कहते कि सब ड्रामा है कुछ नहीं है, है तो है इसलिए संप्रदायवाद की बात नहीं कर लगा ऐसा अनुभव हुआ अगर ऐसा होता तो कह देते नहीं मानते कि हम इस संप्रदाय के तो इसकी बढ़ाई करें नहीं मानते हम वैसे कह देते जैसा अनुभव होता पर मिला है ऐसा अनुभव हो रहा है इसलिए चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि वृंदावन कुछ अलग है जहां हम देखते हैं अन्य उपासनाओं को उससे कुछ अलग वृंदावन है ये वृंदावन बिल्कुल अलग है हम नहीं कह रहे हमारे रशकाचार्य जन कह रहे हैं महापुरुष कह रहे ऐसा कुछ अनुभव ही हो रहा है कुछ कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है क्योंकि बिना रसकाचार्यों की कृपा के अनुभव होता ही नहीं जैसे इस श्लोक में कह रहे हैं देख प्रोधानंद देखो कोई किसी भी संप्रदाय का हो जब वृंदावन की रज से जुड़ेगा तो एक ही संप्रदाय प्रकट होगा राधा दास देख लो आप देख लो करके देख लो किसी भी संप्रदाय का हो जब इस रज से जुड़ेगा इस रज का सेवन करेगा तो प्रकट हो ही जाएगा राधा दास से ऐसा हमने माना है ऐसा हमने देखा है ऐसा हमने जाना है क्योंकि हम अन्य उपासना से आए हुए हैं अगर ऐसा न होता तो आपको साफ कह देते ये संप्रदायवाद की बातें लिखी हुई है इसमें कोई तत्व नहीं बिल्कुल कह देते हमें चाहे भगा दिया जाता बिल्कुल कह देते क्योंकि बच्चापन से इस मार्ग में रहे हैं ना भगवत मार्ग में तो हमें किसी की बिल्कुल आग नहीं है कि कोई हमें क्या कहेगा क्या नहीं बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं हाँ हमारे पीटे गाली दे ये तो सब हमारे लिए खिलौना है इसमें हमें कोई महत्व तो नहीं हम बिल्कुल कह देते कि हाँ बिल्कुल नहीं है इसमें तो कुछ नहीं ये तो सब तो नाटक लिखा है ऐसा बोल देते लेकिन है अक्षर ऐसा है ऐसा अनुभव में गुरुजनों की कृपा ऐसी आ रहा है कुछ कुछ इसलिए कहते कि यदि समझ में न तो तर्क मत करना कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि जैसे छोटा सा बालक हो और उसको बताया जाए कील दिखा के ऐसे कील फेंकी जाए गिर जाए उसे कह दिया जाए बेटा तनों का एक लोहे का एक घर बनता है और उस घर में सैकड़ों आदमी बनते हैं थोड़ा तो वायु में उड़ता है वो नहीं मानेगा जब एक कील नहीं टिक रही तो करो लोगों का मकान कैसे उड़ेगा जिसे जांच कहते हैं जिसे हवाई जांच कहते हैं, एरोप्लेन कहते हैं लोहे का ही तो होता है उड़ता है की नहीं उड़ता अब छोटा सा या गांव का गवार आदमी जो नहीं जानता उस बात को वो कहेगा जब एक कील नहीं उड़ सकती तो इतना बड़ा जहाज कैसे उड़ सकता है तुम कब को रहे लेकिन उड़ता है नहीं अर्थात उसकी सीमा के बाहर की बात है और वो जब जानेगा तो अपनी बात पे हंसेगा कि मैं बचपन में ऐसा सोच के हंसता था की कैसे हो सकता है ऐसे ही हमारी उपासना का भी बचपन स्वरूप हैसिकाचार्यों ने जिस रस का रसास्वादन किया जिस वृंदावन का रसास्वादन किया आपने पीछे सुना कि वृंदावन धाम के पत्ते के बराबर करोड़ों गोलोक नहीं है पचेगा कि गोलोक से वृंदावन धाम उतरा जिनकी ये धारणा है वो इस वृंदावन धाम को क्या मानेंगे ऐसा लिखा करके सही था गलत थोड़ी बोलते लेकिन इतना आप समझ लो हर क्लास की पढ़ाई अलग अलग है वही काखा गाधा गा एक में शुरू होता है वही काखा काका शुरू तक जाता है पर उसका स्वरूप बदल जाता है एक कराटे से अंग्रेजी बोलता है और एक हिचकिचा के बोलता है एक वो एबीसीडी सिलाई सिखाई जाती है ऐसी भक्ति का भी शुरू है ये चरम अवस्था का भक्ति का शुरू है जो निवृत्त निकुंज का प्रेम प्रकाशित चरम अवस्था का प्रकाशित है इसमें बिल्कुल ऐसा न सोचा जाए की ऐसी बातें क्यों हो रही है ये तो बड़े भाग्य बना जो ऐसी बातें सुनने को मिल रही है ये बड़ा गोप्य रहस्यमय रस है बिल्कुल जब कभी हम देखते हैं कि साधक विचलित होता है तो लगता है इस रस को गुप्त करें पर मन में आता है कोई प्रेरित करता है कि बोलो बोलो कम से कम सौ में एक तो सुनेगा जब से पूज्य महाराज जी आगे लगे तभी से इस रस की नहीं तो मन में भागते थे इधर सिद्धांतों को लेकर प्रति लगता है कि चलो एक सुने कोई एक सुने ये रस हजार तो सुने कोई एक सुने ऐसा लगता है जीव वृंदावन की जो वर्धमान शोभा है उसमें वर्धवान रूप रूप राशि वाली श्री स्वामी जो है लालजी के चित्त को बरवस चुरा करके अपने अधीन किए हुए हैं। आप देखो गोपी वृंदावन में लालजू के चित्त को बरवस चुराने वाली बात नहीं आती लालजू उस चित्त को चुरा रहे सबके पढ़ के देखो वृंदावन का स्वरूप वृंदावन की महिमा जो अन्य पुराणों में शास्त्रों में लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है इस लस की वार्ता की जा रही है हम आचार्यों की वाणी से इसे अपनी अपनी कोई बात नहीं अपने में धमीले के मुरुष के आचार्यो की वाणी से कह रहे हैं कही न सकत रसना कछू ये प्रेम सार आनंद प्रेम की बात नहीं कही जा रही प्रेम सार आनंद ओ जाने ध्रु प्रेम रस बीनुन्दावन चंद प्रेम की छता बहुत विधि आई समझ लई दिन जय किचारी अद्भुत सरस प्रेम निज जोई जीत चलन की जही गति होती रसिक रसिक गुन अनुरागे एक प्रेम दम पति मनु पागे इक छत सार प्रेम रस धारा जुगल निकुंज निपुंदा ये बिहार जाके उड़ आवे ताहिना न बात दूसरी भावे और भजन आही बहुते सब प्रेम भजन के दे नारदि सल का दि सब उधो अरु ब्रह्मी गोपिन को सुख देख भजन आपनो दुर्लभ माई निच विहार सहेद सुखदायी शिव श्री पति यद्यपी लन चाही मन प्रवेश नौनाही देविक किशोर बिहारी उज्ज्वल प्रेम विहार आहारी अति आत पर प्यारे एक स्वभाव दून मनहारे में बही ने हकी दे नवल नवेली हित धो दुर्लभ सबलते ये नित्य विहार स्वरूप ललिता दिक निज चरी सो सुख लहत अनूप दुर्लभ को दुर्लभ अति माई ये वृंदा भी पीन सहेज कुछ चर्चा इसकी सुने कह रहे सकत रस न कछु ये प्रेम सार की ये प्रेम सार का स्वरूप है ये बाणी की सामर्थ्य में किसके चर्चा की जा सके जहाँ से हरिवंश प्रभु की कृपा से ध्रुदास जी देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं जिस रस को आचार्य कृपा से लाली जी की कृपा से देख पा रहा हूँ जिस वृंदावन की निवृत्त निकुंजों में ये रस की बात मेरे कहने में नहीं आ रही है घबरा रहे हृदय दहल रहा है प्रेम की बात करने में क्योंकि प्रेम ही ऐसा है कि वाणी की सामर्थ्य नहीं किसका वर्णन कर सके जो नेत्र देख पा रहे हैं उनमें रसना नहीं है कि वर्णन कर सके वाणी नहीं है और जो वाणी कह पा रही उनमें देखने की सामर्थ्य नहीं है इसलिए घबरा रहे हैं रस को कैसे वर्णन करूं जैसे बवना आकाश को छूना चाहे तो कैसे छू सकता है ऐसे ध्रुदास जी कह रहे हैं यद्यप इस रस का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम फिर ये तो प्रेम का सार स्वरूप है वृंदावन का नित्य विहार को जाने ध्रुव प्रेम रस बिनु वृंदावन चंद श्री लालजू महाराज ही जानते हैं इस प्रेम को और दूसरा नहीं जानता स्पष्ट ध्रुवदास कह रहे हैं किसी वृंदावन के इस प्रेम रहस्य को लालजू जानते हैं क्यों दूसरा नहीं जान पाता क्योंकि उसका अपन को बना रहता है नायक निपुण नवल मोहन बिन कौन अपन पोह कौन ऐसा है कि अपने अपन को हार जाए यही एक ऐसे जब सकल लोग चूड़ा मणि अप को मानद पूरे अपन को हार चुके हैं लाल लीजू के चरण अरविंद में तो इनको अनुभव हो रहा है इस रस का रसास्वादन अब जो समझते हैं कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा है उनको बात कैसे समझ में आएगी कि अपना पूर्ण अपन को लाल लीजू के चरणों में समर्पित किया है तब इनको इस प्रेम रस का रसास्वादन हो रहा है जो समझते हैं की श्री कृष्ण प्रेमदानी है वो कैसे बात स्वीकार कर सकते हैं प्रेमदानी तो हमारी श्री क्रिया जो है जहाँ प्रेम की दीक्षा लालजू भी मांगते रहते है लाल ना लो नागस। अगर प्रेमदानी होते तो उद्धव को, तो को प्रेम में डुबो देते अगर कह दो गोपी जनू ने लालजू के इस परम प्यारे उद्धव को प्रेम में ढुकोया तो गोपी जनू को प्रेम कहाँ से प्राप्त हुआ बोले यद पद्म नक्ष चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितम कि गोप वधु सदर्शी ये पूर्णानुराग्र सागर सारूर्ति साराधिका मई कदापि कृपा अनुरो श्री लालली के नखचन्द्रमणि छटा का लेस मात्र प्रकाश गोपीजनों के हृदय में हुआ तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गए अगर प्रेम का कहीं से दरिया बहता है तो सत प्रेम सिंह बकरंद रसौ धारा सारा नजस्विता श्री राधिके तवकदा चरणार विन्दम एक ही जगह है जहां से प्रेम की दरिया बहती रही है वो है श्री लाडलीजू के में जहां से प्रेम की दरिया बह रही है और जहां से प्रेम की दरिया बहती है कि वो श्री स्वामी जो है ये तत्व का भी परम तत्व तो है प्रेम का सार स्वरूप है श्री लाडलीजू किसी की बुद्धि क्या जान सकती है? है कैसे जान सकती कि स्वामी जी क्या है और जब निरंतर राधा नाम चलेगा ना निरंतर रज का सेवन तो कुछ कुछ समझ में आने लगेगा वो भी बोलने लायक नहीं समझने लायक ये बहुत गुण रस है अपने लोग बड़े भाग्यशाली जो वृंदावन धाम मिला ये चर्चा सुनने को मिल रही कह रहे ध्रुवदास जी किसकी वृंदावन चंद्र के बिना इस रस को कोई जान ही नहीं सकता अगर कोई जान पाता है तो यही जनाते सोई यह जाने जेहि देह जनाई लाल रंगीलो गाये ताते प्रीति रंगीली पाई लालजू की कृपा से रंगीलीजू के चरणों में प्रीति होता है और रंगीलिजू की कृपा से नित्य विहार में प्रीति होती जो प्रेम का स्वरूप है वो रंगीली जो की कृपा से प्राप्त होता है ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए लालली जी की लीला का गायन करने से उनके चरणों का ध्यान करने से प्रेम की हरा हृदय में उमड़ती है क्या वर्णन कर रहे हैं प्रेम की छटा बहुत विधि आई कह रहे बहुत प्रकार का प्रेम है दास्य प्रेम है वात्सल्य प्रेम है चक्र प्रेम है कांता भाव का प्रेम है अन्य अन भाव में भी पर किया सु बहुत विविध प्रकार के महापुरुषों ने भेद गाए, प्रेम की बिलक बिलक छ है साफ प्रेम नमस्कार स्वादन करते हैं किसी को धर्म से प्रेम है किसी को कर्म से प्रेम है किसी को मोक्ष से प्रेम है अलग अलग प्रेम की छटा प्रकाशित हो रही धुनदास जी कह रहे हैं जिसने जितनी छटा का आनंद लिया वो उतने प्रेम को जान पाता है आगे नहीं जीत पाता जा। अगर जाने के और आगे है तो आगे बढ़ जाए लेकिन जान ही नहीं पाता उतनी वो तृप्ति का अनुभव करने लगता है कि हम सर्वस्व उपासना के सार को जान गए हैं ऐसा उनको अनुभव होता है तभी उतने प्रेम लोग स्थित हो जाते हैं बोले अद्भुत सरस प्रेम निज जोई चित्त चलन की जी गति कोई अद्भुत महासरस प्रेम जहां चित्त का चलना ही खत्म हो जाता है बोले वो तो श्री धाम वृंदावन के निवृत्त निकुंज में प्रकाशित हो रहा है हमारे आपकी चित्त की बात जाने दो लालजू का चित्त भी चित्त हो जाता है चलने लायक नहीं रहता यद्यपि ये चंचल रसिक मधुक मोहल है यद्यपि ये नश्वर नेह चपल मधुकर ये अतिथ है इनको कोई जीत कर अपने अधीन नहीं कर सकता ये मधुकर की तरह आज कल उस पुष्प में ये भ्रमण करते रहते हैं लेकिन जो नृहत नृपुंज में लालजू विराजमान है उनके चित्त को ला, जो रूपी मुखार बिंद ने अपने में कैद कर रखा एक एक अंग लाललीजू जो कैसा है कि लालजू का चित्र जहां जाता है वही डूब जाता है निकलने लायक ही नहीं रहता चित्त की चलन खत्म हो जाती लालजू के मन की हमारे आपकी तो बात जारी है रसिक रसिकनी नीन अनुडागे एक प्रेम दम्पति मन पागे इस बात को वही जान सकते हैं जिनका अन्य उपासना अन्य देवी देवताओं से वासना की पूर्ति अन्य भाव सब कुछ छूट गया है केवल रसिक रसिकनी प्रिया प्रीतम के चरण अरविंद बस इन्हीं दंपति श्यामा श्याम को जो लाल लड़ाने में मगर है वही इस राहसी को जान सकते है यदि आप अनं हो गए हैं प्रिया के नाम रूप लीला धाम में तो आप चिंता मत करो आप आप भी ऐसा बोलेंगे जैसा महापुरुष जल बोल रहे हैं क्योंकि आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा यदि आप में नहीं है तो फिर आप इस बात को नहीं जान सकते बिल्कुल नहीं जान सकते इक छत सार प्रेम रस धारा ये जुगल किशोर निकुंज विहारा हे महान चिदानंदमय रस है ये प्रेम का सार रस है जहाँ युगल किशोर नित्य निरंतर लीलापरायण है विविध प्रकार की लीलाएं जहाँ निवृत निपुण्य में हो रही है इस रस रश का रसास्वादन एक रस होता है इसमें अन्य रसों की मिलावट नहीं अब या में मिलो नहीं मिले न जब जब खेलत रास सदावर में इसमें मिलौनी नहीं है इसमें अन्य भावों की मिलान नहीं है कोई किसी भाव में मगन हो उसका निषेध नहीं किया गया है को कुू मई दिए पर अपनी बात कही गई कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण कोई किसी भाव में मगन हो या तो नमस्कार किया गया है ब्रह्मानंद कवादाह कच्चन भगवत सुंदरानंद मत्ता के चित गोविंद सख्याद परमानंद मन ने कोई गोविंद के सख्त भाव को महान आनंद से युक्त होकर के परम उपासना मान रहा है कोई रस में डूबा हुआ परम उपासना मान रहा है कोई दास्य भाव में डूबा हुआ परम उपासना सबको नमस्कार किया गया ठीक है अच्छे हो पर हमारे मन की बात श्री निवृत्त निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम जो गलविया दे हुए विहरण कर रहे हैं यही सबसे बड़ी उपासना है जो नित्य राष्ट्र विलास में मगन है यही हमारे लिए सर्वोपम उपासना है और इस उपासना का जिसके देखो श्री तुलसीदास जी के गुरु भाई थे नंददास जी जब श्रीकृष्ण की रूप माधुरी छू गई ना तो गए ही नहीं उधर जब वहां से पत्र आया कि ऐसी राम जी में क्या कमी थी जो आपने छोड़कर श्री कृष्ण जी को स्वीकार कर लिया कहा उन्होंने कहाष दृष्टि मत करना हम राम जी में दोष नहीं देख पाए लेकिन कृष्ण जी के ऐसे रूप माधुरी घुसी की और कुछ रही नहीं गई हमारे चित्त में श्री कृष्ण रूप माधुरी ऐसे प्रवेश कर गए कि अब फौरी नहीं रह गई कोई इसीलिए और फिर हमारे गुरु जी ने हमें नंददास नाम रखा ना इसीलिए और प्रभाव कर गया नंदलाला का स्वरूप देखो प्रभु एक ही है पर जब रूप माधुरी का हृदय में प्रकाश होता है तो सब धर्म सब मर्यादाएं टूट जाती है और सब इनके गुलाब हो जाते हैं ये ऐसा रूप ही है और ये इस रूप का पूर्ण प्रकाश निवृत्त निकुंज में हो रहा है दिन की परछाई मात्र से करोड़ करोड़ काम दो मर्चित हो जाए कोटी काम लावण्य बिहारी ऐसे ऐसा रूप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा मत कहो कि मतलब ऐसा नहीं है है ऐसा है विश्वास करो महापुरुष जनगान कर रहे हैं इस बात का अगर प्रिया प्रीतम के इस रस को पाना है तो पहली बात है अनन्न्य हो जाओ श्यामा श्याम के नाम रूप धाम के सिवा अन्य कोई स्फूरित न हो निवृत निकुंज की इस जो विलास अवधि है प्रिया प्रीतम के नित्य विहार में चित्त को लगाना है तो पहले अनंतता धारण करो तो आपके हृदय में वृंदावन का प्रकाश होने लगेगा कह और भी बहुत प्रकार के भजन है सब भजन महापुरुष है सबको प्रणाम है ऐसा कोई थोड़ी की भजन कम हो पर जो जितना जान पाए उतना ही रस में निमग्न है रस तो उतना नहीं है हाँ वृंदावन का जो निवृत्त निकुंज रस विहार है इसके आगे रस नहीं है इसके आगे नहीं कोई भी शास्त्र कोई भी वाणी वेद जहाँ नेति नेति कहता है वहाँ ब्रज में आके कह देता ये है वो ब्रजवासियों का खिलौना हो जाता है और ब्रजरस भी एक सीमा तक है असीम प्रेम तो निहृत निकुंज में विराजमान है ब्रजरस में भी बड़ी मिलावट है कहीं ऐश्वर्य की मिलावट है कहीं विविध प्रकार के अन्य भावों के भी मिलावट है अब बोलो प्रिया जी से इतना प्यार करने वाले लाल जो दिन भर गाय चलाने जाते है प्रिया जो उनके में रहती है रसिकों को कैसे पचे बात नहीं पच सकती जहाँ यह है कि लंपटलो लो निमेश अंतर थे अलब कलप सात हमारे जो लाल जो है वो तो पलक झपने को सात कल्प का वियोगन वो करते हैं वो गाय चलाने कैसे चले जाएंगे अब आप कहो तो झूठा लिखा है नहीं सच्चा लिखा है जो जिस धारा में उसके लिए वो सच्चा है लेकिन हमारा हृदय थोड़ी बर्दाश्त कर सकता है ऐसा और उनका हृदय वैसा बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि उनको दिखाई देता है सिर्फ महापुरुषों ने देखा है लालजी गोमे चलाने जाते हैं और प्रिया जो में है ऐसा उनको लीला दिखाई दे क्योंकि सब प्रकार की सब लीलाए हैं जो महापुरुष जिस लीला का अनुगमन करते जिस लीला का चिंतन करते वैसे उनको अनुभव ऐसा ही होता है हम वृंदावन की निवृत्त निकुंज की भूमि में रसिकाचार्यो की वाणियों से ऐसा अनुभव कर रहे इसीलिए जंके की जोड़ से कहते हैं कि ये उपासना सर्वोपरि उपासना है अगर आपको अनुभव करना है तो पहले श्यामा श्याम के अनन्या होइए इनके नाम रूप लीला धाम में अनन हुए तो आप खुद यही बोलने लगेंगे जैसा ही महापुरुष बोल रहे हैं ये जो उपासना है बोले इसमें बहुत प्रकार के जो भजन करने वाले उनका प्रवेश नहीं है उनका प्रवेश नहीं यहाँ तो एक देव से निशानत ना सजनी एक रस्म भी लीज है कब रात में, कब दिन हुआ कब ग्रह पड़ा कब क्या हुआ ये सब कुछ पता लें हाथों तो पहर अपने प्राण प्रीतम श्री लाललील को प्यार कर रसकों के हृदय में तो बस यही खेलता रहता है हमारे लाड़िले ठाकुर हमारी लाड़ी श्यामा बस बस इतना ही परम धन यही है हमारे लाड़िले ठाकुर हमारी लाडिली श्यामा बस इसी झूमे में हर समय झूमते रहते हैं ये सुख जिसके हृदय में उतर गया वही वृंदावन की सर्वोपरि रस को जान सकता है अन्यथा कितनी गणित लगाते रहो कितनी बुद्धि दौड़ाते रहो कूपमंडू की तरह हम इधर से उधर कूदते रहेंगे लेकिन इस प्रेम सिंधु की सीमा नहीं बता पाएंगे की ऐसा है वृंदावन का प्रेम रस कह रहे हैं जितने भी भजन है और भजन आही बहु ते सब प्रेम भजन के तेरे जितने और सब भजन है वो सब प्रेम के दास है जितने भजन है सब प्रेम के गुलाब है प्रेम के चेहरे है और प्रेम में सबसे बड़ा प्रेम गोपीजनों का वर्णन कर रहे हैं नारदादि शनकादि सब उद्धौ अरु ब्रह्मादि बोले श्री नारद जी श्री शनकाद जी श्री उद्धौ जी और ब्रह्मादि जी आदि ब्रह्मादि ये सब गोपीजनों के प्रेम को देखकर अपना भजन बेकार माना और गोपियों की चरण धूल ढाल करके गोपी भाव को प्राप्त हुए जिन गोपी भाव को ये गोपियों की चरण धूल ढाल करके प्राप्त हुए उन गोपी भाव वाले महापुरुषों का भी प्रवेश निकुंज में नहीं है अब ये बात ऐसा लगता है कि बड़ी बेढगी बात कर रहे हैं हमारे ध्रुवदास जी ने कहा हम आपको श्री स्वामी हरिदास जी के चरणाश्रित विठल विपुल देव जी के आश्रित श्री बिहारी देव जी की वाणी कह रहे हैं जय श्री वृन्दाबन नव निकुंज में संत सहज ये विराजत जोड़ी अति अगा महिमा रस जी में को अति अगा हिमारस दिल को सो पियत एक कृपा की सोरी सो पैत एक कृपा किशोरी सुख नारद से भक्त और मुक्त सन सुहद नि चोरी आहा ये जिस नित्य बिहार की हम बात कर रहे हैं श्री बिहारीन देव जी एक जगह से बोले तो संप्रदायवाद कई जगह से वो बात करेंगे तो समझ में आ जाएगी बोले सुख नारद से भक्त अगर कहीं आपको हो कि अन्य रसिक महानुभाव ने वर्णन किया है कि नारद जी निवृत्त निकुंज में सेवा प्राप्त करते हैं तो आपको संबोधन के द्वारा बता देते हैं कि साधन पद्धति का वर्णन किया जा रहा है रस पद्धति में तो सिर्फ सहचरी है यदि नारद जी ने सहचरी भाव रखा होगा तो हमें कोई विरोध भाव नहीं इसमें भी कोई विरोध भाव नहीं जब हम सहचरी भाव से आप पहुंच सकते हैं तो नारद जी सहचरी भाव से नहीं पहुंच सकते क्या पहुंच सकते हैं यदि वो किसी रचकाचार्य के शरण में हुए होंगे और वो सहचरी भाव को स्वीकार किया होगा तो जरूर निकुंज में पहुंच जाएंगे लेकिन सहचरी भाव से ही गाया जा सकता नारद रूप से नहीं या गोपी भाव से नहीं महापुरुषों की वाणियों कई जगह लिखा है जल लक्ष्मी सुख बार बार बार बार वर्णन आया है कई जगह वर्णन आया है तो बार बार मना किया गया की कि नारद आदि का वहाँ प्रवेश नहीं है अगर कहीं कहीं ऐसा महापुरुषों ने गाया है तो ऐसा मान लिया जाए कि नारद जी ने इस सदस्य का आश्रय लेकर के और सहचरी भाव धारण करके उस रस को प्राप्त अगर किसी वाणियों में लिखा है तो महापुरुष गलत थोड़ी लिखते हैं लेकिन हमारे जो रसकाचार्यों ने जो श्री स्वामी जी के परिकर के महापुरुषों ने देखा है तो देख पाए हैं कि नारद जी का प्रवेश नहीं है वो उन्होंने ऐसा देखा है कि नारद जी का प्रवेश नहीं तो जहाँ आपको मिले की नारद जी सहचरी भाव से प्रवेश आए तो वहां यह बात मानना की इन महापुरुषों ने नारद जी को बना किया है नारद जी के सहचरी भाव को नहीं बना किया उसमें तर्क विवाद का आश्रय न लिया गया सुकनारद से भक्त मुक्तसल कादिक दिक सुहृदी चोरी श्री बिहारी दास जस का है कहा लो रस नी थोरी यदि हजारों जिज्ञाएं हो अपार मती हो तो भी इस रस का वर्णन नहीं किया जा सकता श्री बिहारीन देव जी कह रहे हैं जहाँ परम भक्त नारद आदि परम मुक्त शर्गा का भी प्रवेश नहीं अर्थात उनसे भी ये गुप्त रूप भुप से लीला हो रही उनकी भी पहुंच नहीं इस लीला में ऐसे हम सीधा वृंदावन की जय जयकार कर रहे हैं जय श्री वृन्दावन नव में संतत सहज विराजत जोरी संतत सहज कभी वियोग नहीं होता इस जोड़ी का एक पल के लिए ये जोड़ी कभी बिलग नहीं होती ऐसे हमारी जो जोड़ी की उपासना है नीति के बेहर संग एक संग विहार करने वाले इनमें कभी वियोग नहीं होता यहाँ हमारी जो जोली की उपासना है यहाँ सर्कादि शुकारी, नारदादि इनका प्रवेश यहाँ नहीं इनके लिए भी अगम नारदादे सुकई रगम्यम अलक्षम नादाख्यम निखिल निगम गप्यम प्रशाम विजय थे जिन महापुरुषो ने जिस भाव से प्रभु को भजा है प्रभु ने अपने उसी लीला स्वरूप का अनुभव कराया है यहाँ तर्क नहीं है जो महानुभाव जिस भाव से उपासना बिल्कुल परम सत्य उपासना है क्योंकि उस भाव का पोषण करने के लिए भगवान वैसा ही उनको अनुभव कराते है इन रसिकाचार्यों के अनुयायी रसिक महानुभाव ने या रसिकाचार्यों ने जो अनुभव किया वो गान कर रहे है अपनी यदि समझ में न तो सुन लेते हैं और प्रणाम कर लेते हैं दोष बुद्धि नहीं करते की ऐसा कैसे हो सकता है की इनका भी प्रवेश न हो यदि महापुरुष कह रहे तो हमें मान लेना चाहिए जहाँ प्रवेश है वहां यह भाव मानना चाहिए कि यहाँ सैचरी भाव से युक्त होकर इन महापुरुषों ने इस लीला का दर्शन किया है और इन महापुरुषों ने इनको देखा है इस रूप से तो इनको कह दिया कि इनका वहां प्रवेश रहे अगर प्रवेश है तो बोले सैचरियों का प्रवेश है अगर इन्होंने सैचरी भाव धारण किया होगा धारण किया है हम इसलिए कह सकते कि हमें नहीं मिला अगर किसी वाणी में महापुरुषों ने गान किया है तो बिल्कुल सत्य होगा अगर धारण किया होगा तो इनका प्रवेश होगा लेकिन हमारे इन महापुरुषों ने गान किया है कि इनका प्रवेश नहीं है श्री जो लाडली जो हमारी है ओ करे हमारी राधा एक राधा जी का वर्णन आता है कि वो ब्या गई पता नहीं कौन सा गोप था नहीं उठ नहीं रहा हूँ नहीं ब्याह गई उस गोप का नाम रा, ऐसे रायण ऐसे कुछ नाम है अब बताओ कैसे हृदय जैसे कोई चाकू घुस ऐसा लगता है बोले प्यारी जो ब्याही गई रायण गोप से उस प्यार करती थी लाल जी से या धन्य उन पुराणों को शास्त्रों को और धन्य उन राधा रानी को प्रणाम करते लेकिन हम जिन राधा का जस गा रहे हैं उनके चरणार विन्दों से ही लालजू की प्राण की धड़कन होती है और बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरणों का ध्यान नहीं रख सकते हम ध्यान नहीं कर सकते हम जिस राधा का गान कर रहे हैं हम मानते हैं कि पुराणों में उन राधा को ऐसा गाया गया है लोग क्या क्या राधा लाली के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं लेकिन हमारी जो श्री जी है हमारी जो लाडली जो सरकार है, है कैसे लालजी रखते हैं है। श्यामा जू के चरणन की बलिहारी जय है बसत किशोर लाल के प्राण मध्य सदारी कैसी लालजू की प्यारी जो है प्यारी सहज मने हरिलेत तू मन मोहिनीरी मोहन हेत स्वयं लालजू श्री लाल लालीजू के चरणों में दोनों करकवल रख करके अश्रु भहाते हुए लालडीजू से कह रहे हैं तू अति प्रेम प्रवीण हो सुघर सिरो मन जा मल क्रम बचन बिलासिनी मेरे तुम बिन गति नहीं आन जरूर में कर कमल रख करके लाडलीजू से नेत्र में नेत्र मिला आंसू आप सुबह आते हुए कहते लाडलीजू मेरे मन मेरे वचन मेरे कर्म से एक ही बात है कि आप ही मेरी जीवनी हो आप मेरा जीवन हो मेरी प्राण हो आपके बिना मैं नहीं हूँ मेरा जीवन हो आप श्री बच्चासी जी में गाया है तब पद पंकज कौन निज मंदिर पाल सखी मम हे स्वामिनी जू आपके चरणारविंद का ये मंदिर है श्री जी कह रहे जो मेरा देह है ये आपके चरणार्द का मंदिर है प्यारी जो आप कृपा करके अपने मंदिर को बचा लो यदि आप मान कर गए तो शरीर हमारा जल जाएगा आपके विरह में जल जाए तब पद पंक मंदिर पाले सखी मम दे सखी मेरे इस देह की रक्षा करो ये मेरा देह नहीं है ये आपके किसी चरणार्विंद का मंदिर है जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी श्री लाल लालीजू के चरणों में श्री लाल जी के प्राणों के मध्य में विराजमान है जी श्री प्यारी जू से प्रार्थना करते हैं कि हे प्यारी जू आपने जो रुखाई कर ली जो भाव मोड़ करके आप मान का स्वरूप प्रकाशित कर रहे हैं यदि ऐसा ही रहा तो मेरा शरीर जल जाएगा तव पद पं कौन जम पाले सखी इस मेरे देह का पालन करो हे लाल लीजू आप हमारी तरफ चिताओ नहीं तेरे देह दे, आपकी विराह में जल जाएगा देखो हमारी राधा का स्वरूप श्री चरणों में हाथ रख करके और लाल लीजू के नेत्रों में नेत्र मिला करके कितनी बहनता से करे प्यारी जू आप हमारा जीवन हो हे श्यामा तू जीवन हमारी जीवन लाल भी कह रहे हैं तू हमारी जीवन तू तन तू मन में बसी तू मीवनी प्राण तू <laughs> सर्वसु धन मानिनी देव ही मान रतिदार तू तल तू मन में आपसे ही हमारा तन है आपके हमारे मन में बसी हुई हो आपकी हमारी प्राण हो आपकी हमारी जीवन हो आपकी हमारी सर्वस्व हो ये लाल जू कह रहे हैं किसकी सामर्थ्य है प्यारोधुम क्षमते नयत सुखादी नाम प्रियत ध्यानगम श्री सुखदेव जी शंकर जी आदि के भी ध्यान में आने वाली जो स्वामी नहीं वो हमारी स्वामी है हाँ राधा कृपा कटाक्ष का दान भी किया है तो श्री ब्रज में प्रगट लाडली जो है उनके उनके दर्शन भी इन्होंने किए हैं, क्योंकि जब महाराष्ट्र में प्रवेश पाया तो वहाँ विराजमान की श्री स्वामी जी लेकिन जो निवृतली पुंज में स्वरूप प्रकाशित है जो स्वरूप विराजमान है वहाँ उस रूप का दर्शन इनको नहीं हुआ है जिनके सामने लालू कैसे, कैसे कैसे कैसे प्रार्थना कर रहे हैं कह रहे हैं तू तल तू मन में बसी तू मम जी प्राण तू सर्वसु धन मानी मैं मोही मान रशिता भामिनी स्त्री राधा तू भ्रू हो मो पैसे हो ल जाए हे सखी हे आपका भयकुटी तिरछी करना मेरी सहन के बाहर की बात हो रही है आप ऐसा न करोगे स्वामी भामिनी तू भूछ मुह पे सहो न जाए अंचल पल अलकावली के अंतर मन आप आपसे हम बिल्कुल खेल कर रहे ऐसा उचित नहीं जब कभी आपकी अलकावली आपके नेत्रों पे गिर जाती है तो आपके नेत्रों से जब मेरे नेत्र नहीं मिलते तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं प्यारी जू मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं तू मुख चंद्र कोर लो नैना पाल करत न मोमल ऐसी होत है प्यारी तो तन में मिले जाई हे स्वामी जू मेरे मन में तो सदैव यही बनी हुई है कि मेरा नाम रूप सब हो जाए केवल राधा केवल राधा रह जाए केवल राधा रूप में मैं समा जाऊं राधा नाम में समा जाऊं मेरा मन राधा नाम में समा जाए मेरा तन राधा रूप में समा जाए मोमन ऐसी होत है प्यारी तो तन में मिल जाऊं तू मुख चंद्र चकोर लोने ना पान करत ना अभाऊ श्रवण सुजस रसना रसो तू करत रहो गुनगान जाचत जो जलमीन लो तू दरस परस अभ प्यारी जू जैसे चंद्रमा का चकोर एक दर्शन करते हुए कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करता ऐसे हमारे नेत्र चकोर की भाते है आपके श्री मुख चंद्र का दर्शन करते हुए इनकी प्यास बढ़ती जा रही है प्यास नहीं बुझ रही है लाल लीजू मेरी जो रसना है वो आपके ही सुजस का गान कर रही है आपके ही नाम का रट लगाए हरी रसना राधा राधा राधार राधा राधा राधारट अति अधी अधीन आतुर यद्यपि प्रिय कहियत है नागर नट हरी रसना राधा राधा रट राधा राधा राधा ये राधा राधा रटने वाले जो लाल जो है ये दूरी सृष्टियादिवार द कलेत मनांग नारदादिंसु भक्तांग दलित्रि मनांग नारदादिंसु भक्तांगे नारदादि भक्तों को भी नहीं जानते नहीं मिलते ये सृष्टि की वार्ता भी नहीं सुनते ये दूर है ये अपने सुरृदयों से भी दूर है अपने सखाओं से भी दूर है जिन हम श्रीलाल लाल जी की बात कर रहे हैं जिन हम प्रिया जी की बात कर रहे हैं उन्हें श्रवण करके इतना तो समझ लो सबसे अगोचर बात है ये आगम निगम अगोचर अलक्षम राधाक्षम निखिल निगम ही जितने भी पुराण वेद सबसे परे की बात हो रही है यहाँ जो लालजू का स्वरूप आप देख रहे हैं आपको तो किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा ऐसा कई स्वरूप नहीं मिलेगा लालजू का जैसा यहाँ वर्णन है कैसे कर रहे की लालूजू आप मेरी जीवन हो आप मेरा प्राण हो है ऐसा है एक महापुरुष नहीं बिलक बिलक महापुरुषों ने जाने के विठल बिल्कुल दे दीने का तेरे ही आधीन तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर जाचत है जो मीन लालन तेरे ही आर तेरे ही रसवस श्याम सुंदर तेरे ही रसवस ये स्वामी आपके रस में इतने सावर्थ है कि इनको की इनको बसीभूत किए हुए है आप किसी और के रस में रस्म से राधा रस है जो लालजू को अधीन किए हुए है और अतिहासक्त लाल अलम्पट बस किए है बिल बिना मोल के बिके हुए लालजू है कह रहे हैं मेरी रचना चाहती हर समय आपके राधा नाम का रटन जपत हरि बिवस्तव नाम प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान से निमित्त नहीं करी है मातृ जपतहरि बिवस्तव नाम प्रतिपद विमल प्रति, प्रति चल, राधा राधा राधा और प्रतिपल आपका ही मानस पटल पर ध्यान करते हैं श्रवणु सुजस रसना तू करत रहो गुनग जा मछली जल के सिवा कुछ नहीं चाहती ऐसे हमारे लालजू सिर्फ लाललीजू का दर्शन लाललीजू का स्पर्श और लाललीजू की स्त्री अंग की गंध के सिवा कुछ नहीं चाहती जैसे मछली का जीवन जल है ऐसे लालजू का जीवन राधा है हम जिस राधा की उपासना करते हैं वो लाल जी का जीवन है लाल जी की प्राण है सर्वस्व है लाल तू लावनी गुण निधि आगरी अब जिनी करहू निदान पूरल प्रेम प्रकाशिंग आधार मधुदान प्रेम का प्रकाश करने वाली स्वामी आप मुझे जीवन दान दो आप अपने अधरावृत का पान करवाकर मेरे प्राणों का पोषण करो लाल इतनी इतनी प्रेम की भाषा से दृढ़ता से श्री स्वामी जी के सामने स्तवन कर रहे हैं उनकी विनती कर रहे हैं अपने हृदय की बात बता रहे हैं तब ललित बचन सुनिश्याम के नेलनी में मुसिकाये व्याकुल रहे बिलो की कह प्यारी है लाल उर लाए जब लाडलीजू ने देखा की लालजू तो वीरेंदु प्राप्त हो रहे दौड़ करके हृदय ऐसी लगा लिया पान करा रही लाडलीजू कह रही है मैं मान मानती ओ तुम सो कबे कलपि कलपि कितले कलपित मेरे प्रीतम प्राण हो जीवन तुम्हें समेत मैंने कब मान किया प्यारे आपको तो बेकार में ऐसी कल्पना कर बैठे और दुख का अनुभव कर रहे हो मेरे तुम जीवन हो जैसे लालजू कह रहे वैसे लाललीजू कह रहे मेरे तुम प्राण हो मेरे तुम जीवन मैं आपसे ही जीवन धारण करती हूँ लटकी लगी उर् श्याम के हुसित हंसती उदार ओक निपुण नागरी बर बस कि सुकुमार मदन मद मत रस माधुरी सुख बरसत सुख ना धाई निरखी हर रस फूलही श्री ललिता दिक जसे चरियों ने देखा कि लाल निजू रस में लालजी के लटक रही है बाहुओं में महान रस रस रहा है बलिहारी जाती है आशीर्वाद यह है सहचरियों का सुख यहाँ किसी का प्रवेश नहीं सहचरी भावापन्द महापुरुषों का ही प्रवेश है यहाँ लालजू में कहीं ऐश्वर्य किंचन मात्र ऐश्वर्य नहीं है कहीं किंचन मात्र शीला में ऐश्वर्य हमारी जो स्वामी जो है उनका वर्णन श्री बिहारीन देव जी कह रहे हैं को सरिके हमारी राधा कौन बराबरी कर सकता है हमारी राधा की जदपि नाम महात्म सेवत और या बाधा या रो सरिके हमारी राधा और भी उपासना करते हैं राधा की और भी राधा राम की उपासना करते हैं पर जो हमारी स्वामी राधा है इनकी समानता कोई कैसे कर सकता है श्री बिहारी जी कह रहे हैं अंग संग नवल किशोर किशोरी यहां एक इशारे से बता रहे हैं हमारी राधा कभी अकेली नहीं रहती हमारे श्याम सुंदर भी कभी अकेले नहीं रहते राधा संग बिना नहीं श्याम श्याम बिना नहीं राधा नाम युगल सरकार एक साथ रहते हैं हमारे प्रिया प्रीतम कभी अलग नहीं होते हाँ जहाँ अलग राधा का वर्णन है वो कुछ अलग रस है राधा जहाँ वियोग में बैठी अलग श्याम सुंदर अलग वो कुछ अलग रस है महापुरुषों ने ऐसा भी गाया है हम उन्हें प्रणाम करते हैं क्योंकि प्रियालाल का दस गान कर रहे है लेकिन जैसे स्वामी जी स्वामी जी के परिकर हित महाप्रभु हित महाप्रभु के परिकर या अन्य रसिक महानुभाव ने जो इस रस का गान किया है यहाँ बिलगाव नहीं कभी हमारी किशोरी जो लाल कैसे जा सकते है कैसे जा सकते हैं ये अनंत मधुप है यहाँ ये अनन्न रसिक मधुप है ये जा ही नहीं सकते hmm. स्वयं कह रहे ये अली प्रिया बदनम मुजरस अटके अनंत न जात कहा कहो इन नयन की बात जब जब रुकत पलकुट लट अतियातुर अलभ अलभ सत्ता श्री भगवत ऋषि जी कह रहे राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना अतियार अति अनुरागी लंपट भूली गई गति पलभूल गैना राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना श्री ध्रुदास जी कहते प्रिया बदन छवि चंद्र बनो प्रीतम नयन चकोर वहाँ थे, आज़ थे, आज़ थे, पर परत पर ए, जो रसिक रसिकाचार्यों ने वृंदावन की निपुंज की सैचरियों ने जिस रस को देखा है उदारता पूर्वक को हमें देने के लिए अपनी वाणियों में गान कर रहे हैं हमें पूर्ण विश्वास के साथ जानना है हम उन राधा को जिन्होंने देखा कैसे कैसे भाव से देखा हम उनके और उनके भाव को प्रणाम करते हैं लेकिन जो हमारी राधा है या यहां प्यारोरुम छमदे रक्षादि नाम को ध्यान हमारी राधा से हमारे लालजी एक क्षण के लिए एक सेकंड पलक झपने के लिए भी अलग नहीं हो सकते नहीं हो सकते इनकी सावर्थ ही नहीं है कि ये रह सके हमारी पियाजू के बिना हम ऐसी जोरी की उपासना करते हैं हम ऐसे युगल की हम ऐसे वृंदावन की उपासना करते हैं जहां अन्य किसी का प्रवेश ही नहीं है हाँ माना जो जिस भावना से उपासना करते हैं तो प्रभु वैसा ही दर्शन देते ऐसे वृंदावन भी वैसा ही अनुभव करता है लेकिन हमारे आचार्यों ने हमारे रसिकों ने ऐसा अनुभव किया है कि यहाँ किसी का प्रवेश नहीं यहाँ सिर्फ श्यामा श्याम और सहचरिया ही है जितने खत् पशु पंखी सब सहचरी भावापन् महापुरुष है दूसरा कोई नहीं है वृंदावन प्रियाक्रितम और सहचरी ये चार है जिस और जो कुछ दिखाई दे रहा लता पता खग पशु पंछी साफ से चरी ही है ये सब लताओं के रूप में खग्म पशु पंखी के रूप में सबसे आभूषण पोशाक जो भी सब चरिया है दूसरा कोई नहीं तम तमसेचरी वृंदावन ऐसे वृंदावन की संग नवल किशोर किशोरी एक वैस रस सिंधु अगाधा कोसरी करे हमारी राधा जागत अनुरागत निशिवासर लगत न आधार नित्य विहार आधार हमारे एक प्रेम निज नामो आराधा श्री बिहारी दास हरिदास विपुल बल सब अलास मिली सुख साधा नित्य विहार आधार हमारे एक प्रेम निज नामो आराधा को सर करे हमारी राधा जहाँ हमारी श्री जो विराजमान है उन राधा से कौन बराबरी कर सकता है ये नित्य विहार प्रदायनी श्री स्वामी जो है इनका जो राधा नाम है इसके आराधन करने से नित्य विहार का प्रसाद प्राप्त होता है श्री बिहार देव जी कहते श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा से इन स्वामी के चरणों में आसक्ति प्रगट हुई और आसक्ति की कृपा से नित्य विहार का रसा स्वादन हो रहा हमारी स्वामी जो बड़े बड़े जो ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने वाले महापुरुष हैं उनके लिए भी अगम्य है ब्रह्म तेज को ज्योति जहाँ जोगेश्वर धरे ध्यान ताही को आवरण नहीं पावे जहाँ अतः श्री प्रबोधानि पास सरस्वती जी ये वर्णन करते हैं कि ये वृंदावन धाम जिसका वो पीछे से चर्चा करते चले आ रहे हैं ये ऐसा रसमय है ना तो तुम ज्ञान की तरफ देखो ना कर्म की तरफ देखो ना भक्ति की तरफ देखो जैसे बने वृंदावनवास करो यदि तुम दुराचारी हो पापाचारी हो अधर्मी हो तो भी वृंदावनवास करो अगर एक भी तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है तो तुम अखंड वृंदावनवास कर लो प्यारी जी की कृपा प्राप्त होगी और आप प्रेम में डूब जाएंगे क्योंकि ऐसी महिमा है श्री धाम वृंदावन जी ऐसी महिमा है ऐसे अनुपमाधुर रास के परम माधुर को धारण करने वाली श्री स्वामी जी श्री वृंदावन की शोभा को बढ़ाती हुई श्री लालजी के मन को अपने अधीन किए हुए प्रतिक्षण चुराए हुए मन को चुरा रहे प्रतिष्छण चुराए हुए मन को चुरा रही है यहाँ अगर आपको अपने मन को चुरवाना है प्रिया जो ऐसी तो एक सिद्धांत सुन लीजिए कह रहे हैं कि जी ही नहीं समझो प्रेम रस तीन सौ कौन अलाप दादुर जल में रहे तो जाने मीनू मिलाप जल में तो मेढक भी रहता है क्या जल से प्रेम हो गया क्या उसका नहीं बोले जल का रसा स्वादन तो मछली जानती है उसको अलग करके देखो प्राण त्याग देगी तो वृंदावन में यदि दादुर की तरह रहा जाए तो बहुत समय लगेगा अगर मछली की तरह रहा जाए तो तत्काल रसा अनुभव हो जाएगा दादूर की तरह वो तो थल में भी आनंदित होगा और जल में भी आनंदित होगा वृंदावन में भी आनंदित हो रहा कलकत्ता मुंबई में भी आनंदित हो रहा है दादुर की तरह रहना अगर मीन की तरह रहो तो वृंदावन से जाने की बात सुनते ही हृदय में पीड़ा पैदा हाय कैसे जीऊंगा कैसे रह सकता हूँ हे वृंदावन जैसे हरिराम व्यास जी जब उनको जाने के लिए ही तुम प्रभु ने आदेश कर दिया तो विकल हो गए की अब तो गुरुदेव भगवान ने कह दिया प्रत्येक लता से लिपटते लिपट लिपट के चिल्ला चिल्ला के रोते कैसे जी पाऊँगा आपके बिना हे वृंदावन के वृक्ष लताओ मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ ओहो, जब सबने देखा अपने आप बना कर दिया आपको नहीं ले जायेंगे नहीं ले जाएंगे अरे तो जी नहीं सकते एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं जी सकते ये है मीनवत वृंदावन का सेवन और दादुरवत सेवन ये है जब जहां जैसा बनाया मुंह पाया चल दिया कोई पीड़ा नहीं अगर मीनवत वृंदावन का वास किया जाए तो ये मीनवत्ती कैसे आएगी वृंदावन वास की वृंदावन में रहते हुए हम मछली की तरह व्याकुल हो जाए अगर हमें अलग किया जाते हैं कैसे व्याकुलता आएगी बोले पहला सुधार करो खान पान सुख चाहत अपने को प्रेम छुअत नहीं सपने जो या प्रेम इंडोरे झूले तिनको सब सुख भूलें यदि इस प्रेम को प्राप्त करना चाहते तो पहले पर खान पान संभालो भोजन निरस भजन सरस पहले भोजन नीरस करो फिर रबड़ी मलाई रसगुल्ला छादोगे तो फिर मीनवत प्रेम वृंदावन से नहीं वो पाएगा अरे यहां संतों के पास भी आते हैं सिद्ध भी बनते हैं अभिमान से बनते हैं अगर उनके जरा से अभिमान में ठेस पहुंचा दो तो सिंगे पे रख देते हैं गुरुजी को कुछ नहीं मानते हम मानते नहीं तुम्हें हाँ उनको एक माइक से पुकार के कहो कि भैया ये जो अमुख शिष्य जी हैं इन्होंने जैसी सेवा की ऐसा आज तक किसी नहीं रह लेगी धन्य भाग उनकी पढ़ाई करो तो दूसरे दिन लंबी दंडवत होगी अगर ये कहते चल बाहर चल करता है तो गुरू की निंदा शुरू और नजदीक आना बंद ऐसे आजकल शिष्यता होती प्रेम प्राप्त होगा नरक प्राप्त होगा प्रेम नहीं प्राप्त होगा क्योंकि गुरु क्यों बनाया अहंकार नष्ट करने के लिए गुरु बनाया दिन की संगति रह कोई भी शिष्य नहीं चाहता कि हमारा शिष्य नरक गावी बना रहे सब गुरुदेव के भगवान के गुरुदेव भगवान का जो हृदय होता है वो प्रतिशिष्ट के प्रति यही चाहता है की हमसे आगे जाए और क्रियाधिकार करे इसीलिए वो प्रतिकूल व्यवहार करते हैं किससे तुम्हारे अंदर बैठे हुए दोष से पर जीव को क्या होता है वो दोष को बुरा देखने के कारण वो अपने गुरु से बुरा मानने लगते हैं कि तुम हमें दोषी ठहरा रहे हो ही दोषी हो ऐसा कह ऐसा प्रयास देखने को मिल रहा भाई अगर इस सदस्य को प्राप्त करना है तो जैसे डॉक्टर को दस्त करके अर्पित हो जाता है मरीज कि मर जाऊं तो कोई दोस्त की बात नहीं आपके करो ऑपरेशन आप बस ऐसे हो जाओ मर के समर्पित हो जाओ तो ही ऑपरेशन हो पाएगा नहीं तो या हमारे पास पकड़ने वाला कोई है नहीं भाग जाओगे ऑपरेशन नहीं हो पाएगा <laughs> आप पहले तो समर्पित हो प्राया भाग रहे अगर रोग ठीक हो गया तो और भाग जाएंगे अभी तो अभी तो, अभी तो कुछ प्रपंच स्वीकार कर लिया व्यवहार स्वीकार कर लिया है क्योंकि रोग सीख अगर रोग ठीक हो जाए तो आप देखो कितने लोग टिकते हैं अरे बिरला कोई ऐसा होता है जो इस मार्ग में जो कहे हो हरिवंश रस बिरलो समझनहार एक लोई जो पाई खोजी सत्सार हमें आज कहा जा रहा था कि आपके पास भगत आते हैं आपको क्या परेशानी आप रुपया पटा करके हमको दीजिए हम अमुक जगह अमुक कार्य करेंगे तो हमका महाराज जी प्रयास करेंगे सुबह सुबह टाइम था बात क्या अब आप विचार कियो ये सत्संग में इतने लोग आते हैं किसी से पैसे की कोई वार्ता होती है क्या सबको लगता है बड़ा दाम आ रहा है बाबा ऐसी दाम निकलवाओ थोड़ा एक जगह केवल टीके में इलाम कर देंगे कोई यहाँ पैसा नहीं चढ़ाएगा किसी तरह के पैसे कोई आप बिजली का बिल है किसी भगत से कह देंगे अगर आपकी श्रद्धा है तो बिजली का बिल दे दिया करो आपकी श्रद्धा तो जो यहाँ आवश्यकता हो किसी से कुछ तो ले आओ लेकिन पैसा यहाँ कोई नहीं चढ़ाएगा अब इसलिए की थोड़ा दवाई का सिस्टम अगर हमारा बन जाता समझ में आ जाता है की हम टीक होने ना ये सब बंद कर देंगे प्रपंच प्रेम प्राप्ति के लिए नहीं आते धन प्राप्ति के लिए आते हैं अगर कोई हजार चढ़ाता है तो पांच हजार की आकांक्षा रहता है वो हजार उसके प्रति आकांक्षा रखा जो शिष्य सेवा में लगे उनकी दृष्टि आती वो न ले जाए हजार वो हमारे चक्कर में आना चाहिए हजार ये सब प्रेम का बाधक खेल है वो रोग के कारण केवल पांच छह वर्ष से लीला शुरू है अगर रोग थोड़ा कंट्रोल में हो जाता है तो फिर देखो कितने टिकेंगे हम आपको दिखाएंगे कितने टिकेंगे वही टिकेंगे जो मरने के लिए आए हैं जो जीने के लिए आए वो यहाँ टिक सकता यहाँ तो मन हिमार के वृंदावन में गाय जैसे सिंह दलदल में फंस गया हो ऐसी हमारी स्थिति है ऐसे उछलते पर उछल नहीं पाते क्योंकि ऐसे रोग में जब तक विषयों के प्रति आसक्ति है सांसारिक भोगों की वासना है भूल जाओ कि तुम्हें प्रिया प्रीतम कर रहे चाहे जितना अहिंकार रखो कि हम अमुख के हम अमुख कुछ नहीं होने वाला जब हमारी चित्रवृत्ति विषयों का सुख भोग रही तो प्रिया प्रीतम का आनंद किस मन से लेंगे किस चित्त से लेंगे बिल्कुल जब तक विषय प्रीता है तब तक, तक प्यारी जू के चरणार्थ प्रीता नहीं हो सकती अगर ऐसा स्वीकार कर लिया कि मैं विषय हूँ तो निश्चित प्यारी जू तक पहुँच जाओगे अगर ऐसा सोच लिया की मैं चीप हूँ तो आगे नहीं बढ़ पाओगे विचार करके देखो हम तो देखते हैं सौ बार कसम खवाने पर भी एक तंबाकू छूटना कठिन हो रही है हम अपने परिकर की बात करें सौ बार सौगात दशम खाने पर क्या से तम्बाकू नहीं खाओगे अठारह दस पंद्रह बीस दिन बाद फिर पाले लगते हैं बोले टेंशन है इसलिए पार है टेंशन मुक्त दवा है तो निकाल देनी चाहिए पेपर भी निकाल देनी चाहिए टेंशन मुक्त दवा तब्बाखू चुना टेंशन अरे राधा राम चपले से लालजू का टेंशन दूर हो जाता है तुम्हारा कैसे ले तो राम चपले तम्बाकू को टेंशन दूर कर सब प्रपंच सब प्रपंच की बढ़ोतरी हो रही है हाँ अपने आप को सुधारने की चेष्टा ना करके हम खुद दोषारोपण दूसरों पर करने लगते कैसे हम प्रेम प्राप्त करेंगे प्रेम प्राप्त करने के लिए अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार हो कि अगर प्याजीजी का इशार आ जाए तो मैं आग में टूट जाऊं इस शरीर को नष्ट कर लो प्रियाू को प्राप्त कर लो जिसके अंदर ऐसे भाव है वो तो इस मार्ग में चल सकता है तो खान पान सुख चाहत अपने तीन प्रेम छुअत नहीं सपने स्वन में भी प्रेम स्पर्श नहीं करेगा खान पान की व्यवस्था में ही लगे हो अरे पेट जैसे कुत्ता भूखता है एक टुकड़ा डाल दो फिर चुप रहेगा ज्यादा मत देना नहीं दूसरे दरवाजे में चला जाएगा फिर एक टुकड़ा डाल दो फिर भूखला बंद ये भूख रूपी कुत्ता जाला हल्ला ना थोड़ा थोड़ा मधुकुरी का टुकड़ा डाल दो खतम के नाम ज्यादा पवा लो तो दूसरे ऐसी लड़ना शुरू कर देगा आप देखो कुत्ते को ज्यादा खवाद हो ना तो गेट में भी जाता होगा यहाँ ऐसी भूखने लगे काय के कारण क्योंकि आप खा, इधर खाने की तरफ तो देख देखना नहीं उधर उसको देखना कि कहीं मुझे आहार मिलना है बंद ना हो जाए तो उधर लड़ना प्रारंभ कर अगर एक एक टुकड़ा दोगे तो बात बंद अगर इससे बहुत अच्छा अच्छा पदार्थ पाओगे तो प्रपंच करने लगेगा संसार में वजन नहीं होगा इसलिए महापुरुषो ने कहा है बहुत साधारण भोजन अगर जवान शरीर है स्वस्थ हो ब्रह्मचर्य हो तो एक बार भोजन पर्याप्त है दूसरी बार भोजन की आवश्यकता नहीं यदि शरीर रोगी है और ऐसा कुछ है कमजोरी है तो दो दो बार पालो दो दो रोटी पालो दो बार पालो तो सुबह दूध चाय नाश्ता जूस ये सब है एक बार काल में एक बार काल पाल थोड़ा थोड़ा पाल अगर जवान शरीर है आवश्यकता नहीं है ब्रह्मचर्य ठीक है तो एक बार भोजन पर्याप्त है अगर दो तीन दिन में एक बार मिले तो भी चलेगा ऐसा ऐसा मत कहो कि प्रवचन कर रहे हो ऐसा कर रहे हो इस शरीर को एक एक हफ्ता रोटी नहीं मिली, एक एक हफ्ता श्री बनारस वाराणसी धाम में कभी थोड़ा बर्फी का कोई टुकड़ा भिखारियों की लाइन में दे देता कभी थोड़ा वो सतुआ मिल जाता था घाट में यह की बात नहीं बता रहे लेकिन चित्र में कभी खिन्नता नहीं हुई कभी शरीर कृष्ण नहीं हुआ जब ब्रह्मचारी पुष्ट होता है तो सब कुछ नहीं समझ में आता आप तो भोजन न मिलने पर भी नवीन चित्र में आनंद बना रहता है उपासक को सदैव इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा साधन सुरक्षित रहे यदि साधन सुरक्षित है तो आहार कम भी होगा तो बात बन जाएगी रोज दूध घी पियो और नियम संयम नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है और रोग बढ़ जायेंगे खान को संभाला जाए शरीर रोगी हो जाने पर यह नियम नहीं लागू होता क्यूँकी फिर वो ये दूध पियो ये खाओ वो खाओ लगता है पहले तो क्या करें बन जाता है जी नहीं तो स्वस्थ शरीर में बिल्कुल फंसाओ मत इस मन को रूखा सूखा भोजन दो और निरंतर नाम नाम रूपी रस पवाओ नाम से ही पुष्ट हो जाएगा सब काम बन जाएंगे अगर इस प्रेम भिनोरे में झूलना चाहते हो वृंदावन के निवृत्त निकुंज रस में तो मन को कोई और सुख मत दो डांट दो इसको हे उद्धव एकादशी भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे उद्धव इन दुष्ट इंद्रियों को विषयों से विलप कर दो इन्हें मत भोग दो यदि भोग दोगे तो बलवान हो जाएगी हमें और नष्ट करेंगे इसलिए इंद्रियों को भोग देना बंद करो जितने से प्राण पोषण हो उतना भोजन ये चाय नाश्ता तो उपासक को करने ही नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं करो का तो चाय नाश्ता बारह बजे तक तो नाम का नाश्ता करो <laughs> नाम खुद जो देखा है वयो वृद्ध श्रीघर बाबा सुबह तीन बजे से एक बजे तक एक आश्रम में बैठते हूँ देखा महापुर को चलो अब शरीर की ऐसी स्थिति नहीं तो खाओ पियो मत बारह बजे या ग्यारह बजे एक बार भोजन पालो और अच्छा है तो एक बार शाम के थोड़ा पालो बस कोई चाय नहीं कोई नाश्ता नहीं अरे भजन करना तो अब ये जैसे वो बच्चों की तरह थोड़ी थे ये बिस्कुट हो चाहिए नाश्ता हो गया भजन घर में बैठो बस चिंतन करते रहो विषयों का और कुछ नहीं होने चाहिए बाहर बोले डॉक्टर कहते दो दो दो घंटे में खाओ तो डॉक्टर तुम्हारे शरीर को पुष्ट करते हैं हम तुम्हारे शरीर को दिव्य चिरागंद में बना लेंगे यदि ऐसा शुरू कर दो क्या हर दो दो घंटे में ये सावधानी रखो कि प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का कितना विस्फर दो घंटे में निर्णय करो दो घंटे में कितना समय व्यस्त गया उसको और संभालो और संभालो और 24 घंटे में एक बार भोजन या दो बार ज्यादा नहीं ज्यादा दोगी तो इधर उधर ताकझांक शुरू हो जाएगी किसी के दोस्त दर्शन किसी की निंदा किसी का ऐसा बहुत अनुभव किया है करके जब एक बार मधुकरी मान के खाते थे तो केवल रोना आता था अब गरम गरम रोटी मिलती है तो प्रपंच आता है रोना नहीं आता ये आता है देखो कितना दुष्ट ऐसा करता ये आता है वो अपनी कोई फुर्सत नहीं थी दूसरे को देखने का समय नहीं था बिल्कुल समझ लो वैराग्य का भी अनुभव किया हो या राग का भी पांच छह वर्ष से अनुभव कह रहा हूं जो व्यवहार के प्रपंच में फंस जाता है अगर भजन की वृत्ति नहीं तो नष्ट हो जाता है पक बात अनुभव की बात कह रहा हूं ये संसार के जितने भी आने वाले हैं कोई बिरने ऐसे होते हैं जो भगवत प्रेम की आकांक्षा रखते नहीं सब अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहते और स्वार्थ की पूर्ति चाहने वालों के संग से कभी परमार्थ पुष्ट नहीं होता परमार्थ तो किसी जो भगवत प्रेमी भगवत प्रेम चाहता है उसके संग से परमार्थ पुष्ट होता है हजा, हजारों लाखों आने वालों में कोई एक या आधा ऐसा निकल पाता है जो भगवत प्रेम के मार्ग में आधे का मतलब अभी आधा भाव आया है भगवत प्राप्ति का और आधा संसार की प्राप्ति है। कोई बिरला ऐसा होता है हमने कितनी बार अनुभव किया सैकड़ों दंडवत करता है। लगता है बड़ा भगत हो जब प्रेम से बैठाल के पूछो कितना भजन करते हो तब वो अपनी प्रपंच की पोटरी खोलता लगता है दंडवत से बचना ये दंडवत करेगा कोई जरूर बोलेगा कोई ना कोई बात बोलेगा। ये सेव लाया है जरूर कोई ना कोई बात बोलेगा डर लगता है कि ये अभी पांच सौ रखेगा एक किलो सेव रखेगा दंडवत करेगा ऐसे भाव से देखेगा की बिल्कुल निकुंज में डूबा हुआ है और जाओ उससे बात करो तो फिर पता चलता है की वो हो भगवान कितना ये जल रहा है अंदर ऐसी कितनी बड़ी उसकी आकांक्षा है रे है प्रेम जब ही और रंग चढ़े ध्रुव तब ही जब प्रेम का रस चखने को मिल जाएगा ना तो बोले और ही रंग बढ़ेगा ये रंग संसार का उतर जाएगा और ही रंग चढ़ेगा कुछ नहीं कुछ नहीं अच्छा लगेगा बस प्रिया प्रीतन के चरणारविंद में निरंतर सही पूछो जिस समय मन भजन में लगता है तो ऐसा लगता है कल सत्संग करना पड़ेगा उस समय ऐसा अनुभव अभी कल सत्संग करना पड़ेगा मतलब ऐसा लगता है कल करना पड़ेगा सत्संग अभी सोच आ जाती है कि कल अभी सत्संग करना पड़ेगा मतलब अगर भजन में मन डूबता है तो ऐसा लगता है की सत्संग करना भी एक बहुत बड़ा भार है ऐसा लगता है ध्यान रखना जब मन भोजन में डूब जाता है तो बोलना भी भारी लगता है ऐसा लगता है कहीं एकांत में चलो जहाँ हमसे न कोई मिले ना मैं किसी से मिलू एकांत में बैठा रहूं ना हमें कोई जाने ना हम किसी को तो जाने श्री जी की कृपा करुणा से सत्संग चल रहा है जिस समय जिसका भी भजन देख लेना जब तुम्हारा भजन में मन डूबने की कोशिश करेगा तो यही लगेगा कि कहीं मत जाऊं किसी से ना मिलू कुछ ना पढ़ू ना कुछ सुनू ऐसी स्थिति आ जाती है न पढ़ने में मन लगता है ना सुनने में मन लगता है बस एक ही बात लगता है हर इंद्री नेत्र हो जाते हैं हर इंद्रिय नेत्र हो जाते हैं बस प्यारे के रूप माधवी का अवलोकन करके उसी में डूबे रहने की इच्छा होती हमें कोई न देखे मैं किसी को न देखूँ ऐसी स्थिति जब आ जाएगी बोले औरे और ही रंग चढ़ जाएगा हृदय में अभी प्रेम थोड़ी आया है अभी छोटा सा व्यसन नहीं छोड़ पाते छोटी सी बात नहीं सह पाते हम प्रेम के महान विकार को कैसे सह सकते हैं रस प्रेम पर मन आई मीन मीर की गति है जा समय इस प्रेम रस में हमारा मन पड़ जाता है तो जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती ऐसे मन हमारा श्यामा श्याम की प्रेम रस के बिना नहीं रह सकता निसी नही न कछू सुहायी प्रीतम के रस रहे समाई रात दिन उसे कुछ और अच्छा नहीं लगता बस प्रिया प्यारी ये जो प्रीतम है प्रीतम तो, तो लाल लालजी नहीं प्यारी जी है बिहरत दो प्रीतम कुंज हमारे यहाँ दोनों को प्रीतम ही कहा गया प्रिया जी को भी प्रीतम कहा गया लाल जी को भी बिहरत दो प्रीतम कुंज दोनों प्रीतम है हमारे बोले न दोनों प्रीतम <laughs> किसी और कुछ याद ना वे रात दिन वो इन्हीं प्रीतम के नाम रूप लीला चिंतन में ही मगन रहता है, है जासो है जा सो मन मानो सो है ताके हाथ बिकान्यो सो है ताके हाथ बिकाल जिसका मन जिससे रम जाता है उसी के हाथ बिक जाता है जैसे कामी स्त्री के हाथ बिक जाता है लोभी धन के हाथ बिक जाता है ऐसे ऐसे ऐसे ही जिसको हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रतिभाव आ गया वो प्रिया प्रीतम को बिक जाता है जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी निधिपाई मनमानी हाथ बिकानी बिक गया अब बिके हुए का कोई मन नहीं होता कोई बुद्धि नहीं होती कोई चित्त नहीं होता यहाँ सब टेस्ट लेने आते हैं कोई वेला ही ऐसा होता है कि बिकने आता हो वृंदावन में कैसे लोग आते हैं चूंकि देखे जल तो नहीं जाएगी। ऐसे ऐसे ऐसे कोई अरे आप कूदो कूदो तब आपको आनंद आएगा या दूर से थोड़ी आप स्पर्श कर सकते हो कूदने में डर लगता है सोचते पहले रस मिले तब कूदो ऐसे हो ही नहीं सकता पहले कूदो तब रस मिलेगा हाँ नारायण कटी हरी कट्टी ने हरी मिलन की बात या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट पहले गिरो इसमें पहले मरो इसमें तब जियोगे पर वो ऐसे नहीं होते हम देखते बचा बचा के खेलते हैं बचा के खेलोगे रंग ही नहीं पूरा कूदो इसमें तब रंग आ जाओ जब रंग आ जाएगा फिर क्या कहेगा फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है जा को है जा सो मन मान्यो सो है ताके हास हाथ बिकान्यो अरुता अंग संग की बात है प्यारी लगत सब तेना फिर जब मन बिक जाता है ना प्रिया प्रीतम बस प्रिया प्रीतम की बातें ही अच्छी लगती उनकी लीला ही अच्छी लगती उनके जन ही अच्छी लगते हैं, और कुछ अच्छा नहीं लगता जो रस लाल लड़ेती माही ऐसो प्रेम और कहू नाही जैसा हमारी सी प्रिया प्रीतम का ये निवृत्त निकुंज नित्य विहार है बोले ऐसा प्रेम रस कहीं नहीं मिलेगा ब्रज देव के प्रेम की बंधी ध्वजा अति दूर ब्रह्माधिक बांछत्र इनके पद की धूल बोले ब्रज देवियों की प्रेम ध्वजा सबसे ऊपर इनकी समानता कोई नहीं कर सकता ब्रह्मादिशिवाद इनकी चरण रज की वांछा करते रहते हैं बोले तीनों हूँ कौमन तहाल पर सै ललिता दीक जेही छविदर्श जहाँ ये अष्ट सहचरिया प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का अवलोकन कर रही है वहाँ गोपियों की भी दृष्टि नहीं जाती अर्थात गोपियों की दृष्टि से भी दूर वो रस विराजमान है नित्य बिहार अखंडित धारा एक बेस रस मधुर बिहार नित्य किशोर रूप नि दिशीवा बिल सत सहेज मेली भुज द्रीवा तीन बीच अंतर पल को नही सवूत्र सीत प्रीतम मन मानी ये नित्य विहार अखंडित है एक रस धारा है यहाँ एक वे एक प्राण एक दृष्टि एक स्वभाव एक, एक चाव वाले प्रिया प्रीतम गलबहिया दी हुए वृंदावन की निकुंज की गलियों में विहरण करते रहते हैं इनके बीच में एक निमिष का भी अंतर नहीं है वियोग का हमारे जो प्रिया प्रीतव है ऐसा होने पर भी लाल लालजू प्रतिक्षण त्रसित है प्रियाजू के रूप दर्शन के लिए अद्भुत सहज रंग सुख दई हा प्रेम की एक दुहाई ये अद्भुत सहज छवि जहाँ विराजमान है सहज प्रेम रंग जहाँ बरस रहा है यहाँ केवल केवल प्रेम की दुहाई अर्थात प्रेम की जय जयकार है एक छत्र वृंदावन में केवल प्रेम से प्रवेश पाया जा सकता है केवल प्रेम रस के द्वारा वृंदावन का दर्शन हो सकता है केवल प्रेम रस के द्वारा प्रेम दृष्टि के द्वारा वृंदावन बिहारणी और वृंदावन बिहारी का दर्शन हो सकता है अन्यथा यहाँ किसी और शास उपासना से नहीं पी गजमत बात न अंकुश के बस परम स्वच्छ फिरत आपने रस कैसे है प्रीतम बोले अतिगतमत निरंकुश है ये परम स्वतंत्र है ये किसी के अंकुश में आने वाले नहीं है ते ये जो मोहन है जो निरंकुश है इनकी महिमा क्या है बुल देखती तिन की परछाही मदन को व्याकुल व्याकुल जाही हमारे जो लालजी है इनकी परछाई देखकर करोड़ों काम व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर जाते हैं इतनी परछाई में सुंदरता है इनके प्रतिबिंब में इतनी सुंदरता कि करोड़ों काम मूर्छित होकर गिर जाते हैं अब सुनो आगे की बात बोलते मोहन बसकीन है भे बोरी राखे प्रेम की डोरी छुटत न क्यों हूँ ऐसे अटके के प्ररन तर लट ते मोहन बस की गोरी ऐसे मोहन को हमारी किशोरी जी अपने अधीन बना रखा है ये अपना सर्वस्व अपने प्राण करके श्री लाडली जी के चरणों के समीप अपनी गर्दन झुकाए रहते हैं आहा ये दर्शन हुए किसी को ये दर्शन उसी को होंगे जिस पर वृंदावन की कृपा है और हम सब वृंदावन की कृपा है क्यूँकी वृंदावनवास मिला इस रज का सेवन हो रहा इतनी चर्चा सुनने को मिल रही प्यारी जू की ये उनकी कृपा का प्रतीक है हमें जरूर ऐसे प्रियालाल मिलेंगे क्योंकि हमको बुलाया ही है अपने मिलने के लिए वृंदावन नहीं तो हमें क्यों विषयों से उसे बुलाया झूठा इसे ही लगे तो थे अब बुला लिया है तो इसीलिए बुलाया है अब वो आगे की भी व्यवस्था कर वही सुनवा रहे हैं वही सदस्य में रती कराएंगे और वही हमारे नेत्र में अपने निवृत्त निकुंज को पहुंचाएंगे या हमारे नेत्रों को निवृत्त निकुंज में पहुंचाएंगे उन्होंने कृपा करके हमें बुलाया इसलिए पूर्ण विश्वास पूर्ण महिमा पर पूर्ण निष्ठा के साथ विश्वास रखो आपको सहज में रस प्राप्त हो जाएगा साधना सबसे बड़ी हो गई कि मुझे वृंदावनवास मिला की जय जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन